से क्रांतिकारियों के इंसाफ और इंसानियत के सिपाही साथियों नमस्कार सहकार रेडियो के लिए मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास साथियों हर शुक्रवार यानी जुम्मे को मैं आपके सामने किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान लेकर हाजिर होता हूँ आज मैं जिस क्रांतिकारी की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर रशीद जहा इस बहादुर महिला का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ में हुआ था डॉक्टर रशीद जहा के पिता एक कश्मीरी ब्राह्मण थे जिनका नाम ठाकुर दास लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने अपना नाम शेख खास कर लड़कियों के तालीम के मामले में वे बहुत जागरूक थे शेख अब्दुल्ला का एक ख्वाब था कि वे अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक मदरसा खोले जब भोपाल की बेगम को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को इतने पैसे मुहैया करा दिए कि शेख अब्दुल्ला ने आसानी से अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक मदरसा खोल लिया डॉक्टर रसीद जहां की शुरुआती पढ़ाई इसी मदरसे में हुई वह एक छोटी सी पालकी में बैठकर मदरसे जाती थी जिस पालकी में पर्दे लगे होते थे और दूसरी लड़कियों के साथ बैठ तालीम हासिल करती मदरसे की सारी लड़कियाँ शेख अब्दुल्ला को पापा मियाँ कहकर बुलाती थी डॉक्टर रसीद जहाँ के घर का माहौल बिल्कुल साहित्यिक था अदबी माहौल था और बहुत बचपन में ही उन्होंने इंग्लिश के बड़े बड़े लेखों की किताबें पढ़ ली रूसी भाषा के बड़े बड़े साहित्यकारों की किताबें पढ़ डाली मदरसे की पढ़ाई पूरी करने के बाद रसीद जहा लखनऊ के आई कॉलेज यानी इसाबेल थोबान कॉलेज में पहुंच गई आई कॉलेज को अमेरिकन मिशनरीज चलाते थे और ये कॉलेज पूरी तरह पश्चिमी रंग में रंगा हुआ था यहाँ लड़कियों को सारी आज़ादी थी वे टेनिस खेलती बैडमिंटन खेलती तैराकी करती और हज़रत भी घूमती उर्दू की एक मशहूर लेखका इसमत चुगतई उन दिनों इसी कॉलेज में रसीद जहाँ की जूनियर हुआ करती थी इसमत चुगतई की आत्म है कागजी है पैरहान उसमें इसमत चुगतई लिखती हैं कि हम सभी लड़कियाँ रशीद आपा की नकल किया करते थे और सभी लड़कियां रशीद आपा जैसी बनने की कोशिश किया करते थे तो रशीद जहां आईटी कॉलेज की बाकी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई तब तक रशीद जहां ने स्वाधीनता सेनानियों के प्रभाव में आकर खद्दर के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे आईटी की पढ़ाई के बाद रशीद जहां दिल्ली के लेडी हडिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गई और पांच साल तक मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वे डॉक्टर रशीद जहां बनकर निकली सन उन्नीस सौ तैतीस में उर्दू में एक किताब आई अंगारे ये किताब कहानियों का एक संकलन थी जिसमें उर्दू के चार कहानीकारों ने अपनी अपनी कहानियां लिखी थी इन चार कहानीकारों में डॉक्टर रशीद जहां भी शामिल थी जब ये किताब यानी अंगारे छपी तो पूरे मुल्क में हड़कंप मच गया क्योंकि इस किताब में मुस्लिम समाज की रूढ़ियों पर मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर गहरी चोट की गई थी तो जो रूढ़ीवादी लोग थे जो कठमुल्ले थे उनमें बेचैनी छा गई और कठमुल्लो के दबाव में ब्रिटिश हुकूमत ने अंगारे किताब पर प्रतिबंध लगा दिया लेकिन प्रतिबंध के बावजूद पूरा देश उन्हें रशीद जहां अंगारे वाली के नाम से जानने लगा इसके कुछ समय बाद डॉक्टर रशीद जहां ने महमूद जफफर नामक एक लेखक से शादी कर ली इनकी भी कुछ कहानियां अंगारे में छपी थीं और महमूद साहब रामपुर के नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते थे इन्होंने कुछ समय तक पंडित नेहरू के सेक्रेटरी के रूप में भी आनंद भवन में काम किया था इस समय तक आते आते डॉक्टर रशीद जहां पूरी तरह कम्युनिस्ट बन चुकी थी और वे अब कम्युनिस्ट पार्टी की एक सक्रिय सदस्य थी कुछ नौकरियां करने के बाद डॉक्टर रशीद जहाँ ने लखनऊ में अपनी प्राइवेट प्रैक्ट्री शुरू कर दी डॉक्टर रसीद जहां पर पैसों की बरसात होने लगी लेकिन वे अपने सारे पैसे कम्युनिस्ट पार्टी को दे दिया करती और बदले में कम्युनिस्ट पार्टी रसीद जहां और उनके शौहर महमूद को उनके खर्चे के लिए हर महीने पचास पचास रुपए देती डॉक्टरी की प्रैक्टिस के साथ साथ रसीद जहां का लेखन कार्य भी अबाध गति से चल रहा था उन्होंने उर्दू में कई कहानियां लिखी और इन सारी कहानियों में मुस्लिम महिलाओं के दर्द का बखूबी चित्रण किया गया साथ ही साथ डॉक्टर रसीद जहां प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ गई जो तरक्की पसंद लेखकों की संस्था थी और उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के साथ भी काम किया मुंशी प्रेमचंद और डॉक्टर रसीद जहां में काफी मित्रता भी हो गई डॉक्टर रसीद जहां ने कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका चिनगारी का भी संपादन किया और उन्हें लोग चिनगारी के एडिटर के रूप में भी जानने लगे सन 1950 आते आते डॉक्टर रशीद जहां को कैंसर की बीमारी हो गई डॉक्टर रशीद जहां खुद एक डॉक्टर थीं और वे समझ गईं कि उनकी मौत अब बहुत करीब है और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है लेकिन तब भी उन्होंने मॉस्को जाकर इलाज कराने का फैसला किया क्योंकि वे अपने शोहर महमूद से बहुत मोहब्बत करती थी और सोवियत यूनियन महमूद का पसंदीदा मुल्क था तो एक दिन डॉक्टर रशीद जहां और उनके शोहर महमूद दोनों सोवियत यूनियन के लिए रवाना हो गए मॉस्को जाने के बाद डॉक्टर रसीद जहां को क्रेमलिन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जो मॉस्को के प्रसिद्ध क्रेमलिन के समीप स्थित है जब डॉक्टर रसीद जहां के कानों में क्रेमलिन की घंटियां गूंजी तो वे पुलकित हो उठी उन्होंने कहा कि मैंने क्रेमलिन की घंटियाँ सुन ली मेरा जीवन धन्य हो गया क्रेमलिन हॉस्पिटल में रूसी नर्सों के साथ भी डॉक्टर रसीद जहाँ काफ़ी घुलमिल गई थी इसी क्रेमलिन अस्पताल में सन उन्नीस में डॉक्टर रसीद जहाँ का इंतकाल हो गया उस समय वे सिर्फ सैतालीस साल की थीं। डॉक्टर रशीद जहाँ ने छोटी उम्र में ही उर्दू अदब को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उर्दू के बाद की कई लेखिकाओं ने अपने लेखन पर रशीद आपा के प्रभाव को खुलेआम स्वीकारा खासकर डॉक्टर लेखन का प्रभाव साफ झलकता है रसीद जहां को पूरी दुनिया रसीद जहां अंगारे वाली के नाम से जानती है। और उन्हें उर्दू लिटरेचर का एंग्री यंग वुमन भी कहा जाता है तो साथियों ये थी रसीद जहां अंगारे वाली की अमर कहानी अगले हफ्ते इसी समय मैं फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए नमस्कार क्रांतिकारियों के इंसाफ और इंसानियत के सिपाही